बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुषो के अमृत प्रवचन ऐस प्रवचन नंबर नौ भाग थी कौशल नरेश का प्रश्न ये कौशल नरेश ये तो सोच रहा है कि यह आदमी नरक जाएगा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 देखकर हंसे होंगे कि कैसी दुर्दशा है मनुष्य की यह दूसरे की भूलें देख रहा है और उन्हीं भूलों में खुद पड़ा है धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा अनंत काल तक स्वयं का हनन करती संसार को पार होने की कोशिश नहीं करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को भोग नष्ट करते भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पर